को पूरी उम्मीद थी कि विक्रांत फिर से उसे तांत्रिक दोस्त की कोई मनगढ़ंत कहानी बताएगा उसे विक्रांत की इस बात पर तनिक तो भी यकीन नहीं था और साथ ही उसे विक्रांत की इन बातों से बहुत चिड़ भी होती थी तो तुम्हें जानना है कि मैंने रणजीत को कैसे पकड़ा हम्म विक्रांत ने बेहद सीरियस होते हुए कहा हाँ बताओ मुझे मेरे गाल और होठ पर थोड़ा दर्द हो रहा है तुम थोड़ा किस दे दोगी थोड़ा आराम मिल जाएगा मुझे विक्रांत भला अपनी हरकतों से कहा बाज आ सकता था नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया विक्रांत पता है तुम्हें मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है तुम ही हो जो के मंजू के मर्डरर से मिले हुए हो। क्या? क्या मतलब? भले ही विक्रांत कितना भी बकबकी क्यों ना हो लेकिन उस वक्त उसका मुंह बंद हो गया उसके पास कोई जवाब नहीं था तुम बहुत चलाक हो तुमने जान रणजीत मेहरा को पकड़कर उसे मार डाला ताकि कोई तुम तक ना पहुंच सके रणजीत मेहरा इस केस का आखिरी सबूत था जो के पुलिस के हाथ लगा था और कोई उसके पास पहुंचे और उससे पूछताछ करे उससे पहले तुमने उसे मार डाला बहुत शातिर हो तुम? ने, ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा विक्रांत की बोलती बंद होगी सच में इस वक्त उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके बलबूते वो ये साबित कर सके की नैना की ये बात झूठ है विक्रांत हैरान परेशान से इधर उधर देखने लगा उसके चेहरे का रंग उड़ गया था हमेशा विक्रांत अपनी बकबक बक से नैना को चुप करा देता था लेकिन आज नैना ने ऐसी बात कर दी कि विक्रांत को मानो सांप गया हो। हा विक्रांत लुक एट योर फेस कैसा मुंह बन गया तुम्हारा ओ oh गौ नैना ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, विक्रांत अवाक रह गया अब जाकर कहीं उसके जान में जान आई फिर भी वो थोड़ी अजीब सी नजरों से नैना को घूर रहा था तुम तो अगर मंजू के मर्डर से मिले होते तो भला उसके इन्वेस्टिगेशन दोबारा से क्यों शुरू करवाते आखिर तुमने ही तो ये केस दोबारा से ओपन करवाया है, <laughs> तुम्हारे प्रयास से यह केस दोबारा से शुरू हुआ है। अब क्या कोई चोर खुद को पकड़वाने के लिए खुद ही जांच करवाएगा आहा, ने, -ने, ने जोर जोर से हंसते हुए कहा विक्रांत सोचने लगा कि आखिर ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई आखिर वो भी तो ये बात कह सकता था लेकिन शायद इस वक्त विक्रांत किसी अज्ञात भय से डरा हुआ है उसके दिमाग में ये बात नहीं आई अच्छा तुम सच सच बताओगे तुमने रणजीत मेहरा को कैसे पकड़ा था नैना ने सीरियस होते हुए दोबारा उसने, उसने कहा की वो नैना को ढूंढते हुए आरसीटी मॉल पहुंचा हुआ था फिर नैना से फोन पर बात करने के बाद वो पानी की बोतल खरीदने के लिए एक शॉप पर गया और फिर वहाँ उसने रणजीत का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछना शुरू किया फिर वहाँ पानी की शॉप के, केक केक तो रही है लेकिन जब उसने सुसाइड के लिए जम्प लगाया तब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था नैना ने कहा हाँ जब वो भाग रहा था तब कहीं गिर गया होगा मुझे याद भी नहीं है कि वो कहा गिरा था विक्रांत ने जवाब दिया विक्रांत तुम्हें कुछ आइडिया है कि रंजीत केक लेकर क्यों जा रहा था अगर ये बर्थडे केक था तो रंजीत कहीं से भी ये केक खरीद सकता था लेकिन विक्रांत थोड़ी हैरानी भरी नजरों से नैना को देखने लगा वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था मुझे लग रहा है कि रंजीत जो था वही बनने की कोशिश कर रहा था नैना ने मतलब केक में कुछ गड़बड़ हो सकती है वैसे हम अगर चाहे तो उस जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देख कर पता लगा सकते हैं कि रणजीत के हाथ से केक कहाँ गिरा था और हम मॉल में स्थित बेकरी शॉप पर भी जाकर शॉप ओनर से पूछताछ कर सकते हैं। है नैना ने जवाब दिया तभी नैना की छाती पर लाल रंग की लेजर लाइट पड़ती दिखी। जैसे विक्रांत की नजर उस लाल लाइट पर पड़ी तो वो नैना का हाथ पकड़कर सीधे पानी में कूद गया हालांकि ये नदी ज्यादा गहरी नहीं थी मात्र एक या दो मीटर ही गहराई थी लेकिन पानी काफी ठंडा था भले ही इस वक्त मौसम ज्यादा ठंडा नहीं था फिर भी पानी के भीतर काफी ठंड लग रही थी विक्रांत ने नैना का सिर पकड़कर पानी के भीतर दबा दिया ताकि उसे कोई देख न सके विक्रांत को लगा कि शायद स्नाइपर लगाकर नैना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है पानी के भीतर खुद को छिपाकर के विक्रांत इधर उधर नजर डालते हुए लाइट आने वाली दिशा में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था उधर नैना को समझ नहीं आ रहा था की अचानक से विक्रांत ने उसे पानी के भीतर क्यों डूबो दिया पानी के भीतर वो हाथ पैर मारते हुए खुद को विक्रांत के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत नैना की सुरक्षा को लेकर बहुत सीरियस था सो नैना के हिलने तक नहीं दे रहा था तब तक बाहर मौजूद देव और अमित को लगा कि शायद नैना और विक्रांत फिर से एक दूसरे से लड़र बैठे है। वो तेजी ऐसी नदी के किनारे की तरफ दौड़ते हुए आ गए विक्रांत नहीं यार मत करो ना यहाँ सब पिकनिक मनाने आए हैं प्लीज विक्रांत देव ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तभी दूसरी तरफ विक्रांत की नजर जतिन के सात साल के बेटे पर पड़ी उसके हाथ में बच्चों के खेलने वाली बंदूक थी जिसमें लेजर लाइट लगी हुई थी वो इधर उधर भागते हुए बंदूक चला रहा था ढिचक्यू ढिचक्यू उसे देखकर विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया ऐ भगवान इसकी माँ का देव और अमित ने किसी तरह नैना का हाथ पकड़ उसे पानी ऐसी बाहर निकाला फिर विक्रांत भी पानी ऐसी निकलकर बाहर आ गया विक्रांत आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है कोई पुराने जन्म का बदला ले रहे हो क्या नैना ने फ्रस्टेड होते हुए कहा नहीं नैना मुझे लगा कि कोई वो विक्रांत अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही नैना पलट कर जा चुकी थी बकवास बंद करो अपनी तभी जतिन के बेटा हंसते हुए अपने पापा से कहने लगा पापा पापा मैंने अपनी गन से ना अंकल को पानी में गिरा दिया हे, हे पापा पापा नैना अपनी गाड़ी में वापस आ गई और गाड़ी में बैठ वो अपने कपड़े बदलने लग गई इस बार उसने रेड कलर के स्पोर्ट्स वियर पहना हुआ था जबकि विक्रांत के पास कोई कपड़ा नहीं था। बाद में ढूंढने पर उसे जतिन की गाड़ी में रखा एक शर्ट मिल गया था तो डेख जाए फिर वो सिर्फ जतिन का दिया हुआ शर्ट शॉर्ट पहनकर बैठा हुआ था डॉक्टर ने विक्रांत से कहा था कि वो पानी से अपनी चोट को बचा कर रखे लेकिन पानी से बचाना तो दूर विक्रांत ने तो खुद ही पानी में छलांग लगा दी थी पानी में घुसने से उसके कंधे पर लगी पट्टी भी खराब हो चुकी थी विक्रांत आग के सामने बैठा हुआ खुद को थोड़ी गर्मी देने की कोशिश कर रहा था तभी सुनीधि ने उससे क्यूरियस होकर पूछा विक्रांत सर आपकी तो नैना से बहुत दुश्मनी थी हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहता था फिर आज एक साथ नहाने के लिए कैसे कूद पड़े चुप्रो तो अब इस बारे में बात मत करो विक्रांत को सच में अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी वो जल्द से जल्द उस घटना को भूल जाना चाहता था अब तक नैना भी कांपते हुए आग के करीब पहुंच गई थी वो दांत किटकिटाते हुए आग के करीब बैठी हुई थी वो मन ही मन विक्रांत को जी भर के गालियां भी दे रही थी नैना ने इसी बीच अपना फोन बाहर निकाला और उसे कपड़े से पहुंचने लगी। शायद फोन में थोड़ा पानी भी चला गया था नैना को ऐसा करते देख विक्रांत को भी अपने फोन की याद आ गई और उसने भी अपना फोन बाहर निकालकर उसे पहुंचना शुरू कर दिया था जो फोन उसे ऑफिस से मिला हुआ था वो वॉटर था और उसे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था विक्रांत अभी अपना फोन बाहर निकालकर उसे कपड़े से पहुंच ही रहा था कि अचानक से उसे एक इमरजेंसी नंबर से मैसेज मिला इस मैसेज में लिखा था कि कोई फर्स्ट डिग्री का क्राइम केस हुआ है और जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने के लिए बुलाया गया था ये मैसेज विक्रांत ही नहीं बल्कि सभी के फोन में आया हुआ था लेकिन फर्स्ट डिग्री क्राइम क्या होता है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था विक्रांत तो और सुनिधि ने तो मान लो अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है लेकिन इसके बारे में जतिन और राघव को भी कुछ आइडिया नहीं था सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया उसे आज के कोडबड़ पृथ्वी का फिर से ख्याल आया कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है विक्रांत के दिमाग में सब बातें चल रही थी कि अचानक से नैना का फोन बच पड़ा जाहिर है कि नैना के पास ये फोन हायर अथॉरिटी से ही आया था क्योंकि तो नैना ही यहाँ सबसे सीनियर ऑफिसर थी यस सर ओके सर अच्छा ठीक है बस अभी पहुंच रहे हैं हम ओके सर नैना ने इतना कहते हुए फोन रख दिया विक्रांत समेत यहाँ मौजूद सभी लोग उत्सुकतावश नैना की तरफ देखने लगे उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब नैना को इस केस के बारे में पता चल चुका है सॉरी गाइस, ये पार्टी हमें अभी ही कैंसिल करनी पड़ेगी ब्रांच से इमरजेंसी कॉल है तुरंत जाना पड़ेगा नैना ने फोन रखते हुए कहा लेकिन हुआ क्या है और ये फर्स्ट डिग्री क्राइम क्या है विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा अरे बैंक में रॉबरी हुई है बैंक में रॉबरी कौन से बैंक में जतिन ने तुरंत ही सवाल किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रॉबरी हुई है ओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सुनकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ वो हड़बड़ाहट में पत्थर से उठकर खड़ा हो गया इसी बीच डंडे पर लटक रहा कपड़ा नीचे जल रहे आग पर जागिरा सुध ने झपट उसका कपड़ा आग में से बाहर निकाल लिया तो क्यूँकी विक्रांत का कपड़ा बिल्कुल भीगा हुआ था इसलिए आग में गिरने से जला तो नहीं लेकिन कोयले पर गिरने से इसमें काले रंग का दाग जरूर लग गया था यानी कि अब ये कपड़ा पहनने लायक नहीं बचा था लेकिन विक्रांत ने कपड़े की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बल्कि उसने तुरंत ही नैना की तरफ देखते हुए कहा कब हुई ये रोबरी